पा की फसल एफ्रम कैरियर द्वारा जैन एंड्रूस को सुनाई सच्ची कहानी लेखिका जैन एंड्रूस चित्रांकन सिबली यंग भाषांतर पूर्वाज्ञ कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि पा एक किसान है समय मुश्किलों से भरा रहा है पर इस साल बेहतरी की उम्मीद है आलूओं के पौधे अच्छे से पनप रहे हैं जब बरसात होनी चाहिए पानी बरसा है सूरज भी ताप दे रहा है परिवार शायद इस साल पहली बार तोहफों के साथ क्रिसमस मना सकेगा नन्ना एफी खेत में पाकी मदद करता है और फसल को हरे कदम पर पनपते देखता है फसल को इकट्ठा करने का समय आता है एफी घोड़ागाड़ी में आलू लादने में पाकी मदद करता है और बाद में पा को खुश खुश उन्हें बेचने जाते देखता है पर रात को जब पा लौटते हैं गाड़ी खाली नहीं भरी हुई है इस साल सभी किसानों को आलुओं की भरपूर फसल मिली है सो खरीदारी नहीं है आलू अगली वसंत तक के लिए तहखाने में रखे जाते हैं और पा परिवार का गुजारा चलाने के लिए जंगलों में लट्ठे काटने जाने पर मजबूर होते हैं वसंत में जब पा लौटते हैं पता चलता है कि सारे आलू सड़ चुके हैं एफी और उसके पिता अपनी उम्मीद को निराशा में बदलते देखते हैं महामंदी के दौर का ये किस्सा एक ऐसे परिवार की सच्ची कहानी है जो पूरी तरह कंगाल और मायूस हो चुका है किताब के चित्र उस दौर को सजीव करते हैं जिसमें लोग भयानक हालातों में जी रहे थे आज एफरम अपना अधिकतर समय विकासशील मुल्कों में विकास परियोजनाओं पर काम करते बिताते हैं पर दुनिया में कई लोग आज भी ठीक ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं बदल पाता जैन एंड्र्यूस एक किस्सागो हैं उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें एक लोकप्रिय चित्रकथा वेरी लास्ट फर्स्ट टाइम और उनका उपन्यास कैरी शामिल है वे ऑटोवा के पास एक झील के किनारे रहती हैं सिबली यंग एक पुरस्कृत युवा चित्रकार हैं जो अक्सर मिनिएचर्स पर काम करती हैं ये पहली किताब है जिसमें उन्होंने अपने चित्रों से जान भरी है वे टोरंटो में रहती हैं और अब मूल कहानी पा ने अपनी फसल बसंत पे बोई थी मैं तब बहुत छोटा ही था पर यह जरूर जानता था कि बर्फ़ पिघलकर कर छोटे छोटे गड्ढे ताल बना रही है माँ हमेशा मुझे उनमें न कूदने की उनसे बाहर रहने की हिदायत देती थी पा ने कहा कि उन्हें आलुओं की फसल के काम की शुरुआत कर देनी चाहिए वे मुझे भी अपने साथ बाहर ले गए मुझे एक चाकू थमाया उन्होंने मुझे सावधानी बरतने की हिदायत तक नहीं दी मैं उनके पास बैठा और काम करने लगा मैं अपने सस्पेंडर्स, कि पतलून जगह पर रखने के फीते पहने हुए था जो टायर के अंदर वाली ट्यूब से बने थे मैं कभी कभार उन्हें खींचकर फटाक से छोड़ देता था ठीक उसी तरह जैसे पा करते थे हमें आलुओं को आधे और तब चौथाई हिस्सों में काटना था यह ध्यान रखते हुए कि हर एक हिस्से में कम से कम एक जड़ की सफेद गांठ हो जिसे आँख कहते हैं अगर आंख काट दोगे तो बेचारों को नीचे धरती में कुछ दिखेगा ही नहीं पाने ने कहा क्या वे सच में देख सकते हैं मैंने जानना चाहा। अगले दिन मेरा स्कूल था सो मैं पाकी मदद वहां से लौट कुछ नाश्ता करके ही कर सकता था तब जब मैं अपने दूसरे काम भी निपटा लेता जैसे लकड़ी के डब्बे में लकड़ी रखना पानी लाना रात के लिए किरासीन की लालटेने तैयार करना मेरे भाई ये सब करने के लिए बहुत छोटे थे कई दिन गुजरे आलूओं के टुकड़े काटने का काम पूरा हुआ अब वे बोए जाने के लिए तैयार थे पा मुझे अपने साथ खेत को देखने ले गए तुम्हें तो क्या लगता है क्या जमीन जुताई के लिए सूख चुकी है उन्होंने मुझसे पूछा वे तब तक रुके जब तक मैंने अपना सिर हां में ना हिला दिया अगली सुबह उन्होंने हमारे घोड़ों किंग और बिल को हल से जोता तब उन्होंने खेत में हल से रेखाएं बनाई जब भी हो पाता मैं उनके पीछे पीछे चलता जुतने के बाद निकली माटी की गंध कितनी अच्छी थी जब जुताई पूरी हो चुकी तब पा ने हेंगा लिया और उसे खेत में फेरा ताकि माटी के बड़े बड़े ढेले टूट जाएं। क्या लगता है क्या खेत बोवाई के लिए तैयार हैं उन्होंने पूछा मैंने झुककर माटी को ध्यान से देखा तब अपना सिर फिर से हा में मिलाया पा ने बोवाई मशीन से खेत में बनी हल रेखाओं में आलू के टुकड़े बोने शुरू कर दिए एक टुकड़ा कुछ खाली जगह तब दूसरा टुकड़ा उस रात अपने भाइयों के साथ मैं रसोई में बिछे अपने बिस्तर पर लेटा था मैंने पा को मां को यह बताते सुना कि उन्होंने खाद खरीद ली है कि वो बड़े ही काम की चीज है अल्बत्ता महंगी जरूर है पा मुझे कहते कि आलू के पौधे कभी भी फूटकर दिख सकते हैं मैं धीरज धरने की कोशिश करता पर सच तो यह है कि पा भी सब्र नहीं कर पा रहे थे हर सुबह स्कूल से पहले वे मुझे खेत पर ले जाते मैं नीचे झुकता अपनी आंखे धरती के बिल्कुल पास ले जाता जैसे उन्होंने बताया था लो वे नजर आने लगे एक दिन पा बोले मैंने भी धरती फाड़कर निकले नन्हे हरे हरे अंकुरों को देखा मैंने घर जाकर माँ को खबर दी जैसे जैसे दिन गर्म होते गए अंकुर डंठलों में बदले तब उन पर पत्तियां आ गईं। पा को खेत पर तमाम दूसरे काम भी करने पड़ते थे स्वरों गायों घोड़ों और मुर्गियों के कारण पर हम फिर भी हर दिन आलुओं को देखने जरूर जाते एक दिन उन पौधों पर सफेद फूल नजर आए पा जोश में आकर अपने हाथ मलने लगे ये अब तक की सबसे बढ़िया फसल होगी उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों के गिरद रखा और उन्हें भींचा। कक्षा की पहली कतार में बैठे उस पूरी सुबह मुझे उनका वो भींचना महसूस होता रहा स्कूल का सत्र खत्म हुआ पाने आलूओं के पौधों की कतारों पर मिट्टी चढ़ाई और खरपतवार निकाली वे मुझे अपना मददगार कहने लगे मैं उनकी सी फुर्ती से काम करने की कोशिश जरूर करता पर कर नहीं पाता वे हर सुबह हमारे नाश्ते से भी पहले काम शुरू कर देते और देर शाम को ही घर लौटते माँ को रात का खाना देर से परोसना पड़ता गर्मी ख़त्म हुई और स्कूल फिर से शुरू हो गया अब मैं स्कूल में दूसरी कतार में बैठने लगा था सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती मैं अपने हाथ जेबों में ठूंसता जब चलता तो अपनी सांसों को हवा में अपने सामने धुएं की तरह उठते देख पाता अगली बार जब हम खेतों पर गए हमने पाया कि आलू के पौधे काले पड़ चुके हैं मैं इस डर गया कि वहाँ से भागी जाना चाहता था पर पा ने मुझे अपना हाथ मिट्टी में घुसाने को कहा इतने अंदर तक जब तक मुझे आलू न मिल जाए आलूओं के गुच्छे के गुच्छे कहा था ना मैंने इस साल ढेरों आलू होंगे उन्होंने एक आलू उखाड़ा और मुझे दिखाया सिर्फ तोहफे ही नहीं होंगे हमारे पास कपड़े भी होंगे बिल्कुल नए उन्होंने मेरे कंधों को और ज़ोर से भींचा मैं तो सोच तक नहीं सकता था मैंने कभी नए कपड़े पहने ही नहीं थे माँ मेरे कपड़े पा पुराने कपड़ों से सी दिया करती थी मुझे उन्हें एहतियात से बरतने की नसीहत भी देती थी ताकि मेरे लिए छोटे पड़ने पर मेरे भाई उन्हें पहन सके मैं सोचता रहा कि आगे न जाने क्या होगा पता तब लगा जब पाने ने आलफे लड़कों को बुलाया पाने खेतों में खुदाई मशीन चलाई इससे आलू मिट्टी के ऊपर उठाए और मुझे दिखने लगे पूरे खेत में अब आलू ही आलू नजर आने लगे मैं आलफे लड़कों के साथ जुट गया हमने मिलकर आलुओं को टोकरियों में इकट्ठा किया आलुओं से भरी टोकरियां पीपों में खाली की कभी तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ टूटकर गिर जाएंगे वे इस कदर दुखते जो थे आखिरकार खेत खाली हुआ पीपों से हमारा अहता भर गया पा ने मुझे और मेरे भाइयों को एक एक पीपे पर बैठाया तब मां के कमर के गिरद हाथ डाला मानो वे नाचने वाले हों उस रात मैंने पाको माँ से कहते सुना कि वे अगले सुबह ही कस्बे की मंडी में जाएंगे मैं तोहफों के बारे में सोचने लगा नए कपड़ों के बारे में भी सोचा मैं उस सुखद एहसास पर भी सोच रहा था जो रात का खाना खाते वक्त पूरे घर में समाई लग रही थी मैं पा साथ जाना चाहता था पर मां ने मना किया मुझे स्कूल जो जाना था स्कूल के बाद मैंने अपने जिम्मे के सारे काम पूरे किए तब मैं रसोई में बैठा पाका इंतजार करने लगा मैं उनके सीटी बजाते या किसी गीत को गुनगुनाते हुए लौटने की राह देख रहा था पर मुझे सिर्फ घोड़ी और गाड़ी की आवाज सुनाई दी और तब पा दहलीस पर खड़े दिखे हमें आलू तय में रखने होंगे पाने तय किया आलफे लड़कों की मदद से उन्होंने बोरों को जोड़ एक ढलवा फिसलनी बनाई रसोई की फ़र्श पर बना तय का दरवाज़ा खोला गया पीपे लुड़का अंदर लाए गए और आलूओं को फिसलने की मदद से नीचे पहुंचा दिया गया हर जगह मिट्टी मिट्टी बिखर गई माँ को ये कतई पसंद नहीं आया मैंने पीपे गिनने की कोशिश की पर वे बहुत ही ज़्यादा थे साढ़े पाने कहा सात और सबसे उमदा पा ने तयखाने के दरवाजे को बाहर से पुआल से ढक बंद किया ताकि आलू अंदर जम ना जाएं। मुझे जंगलों में जाना होगा उन्होंने हमसे कहा किंग और बिल को पा ने गाड़ी से जोता पा राइली ब्रुक नाम की एक जगह काम करने चले गए मां ने बताया कि वहां पा दो दिन के सफर के बाद ही पहुंच पाएंगे मुझे फिक्र होने लगी कि उन्हें बहुत ठंड तो नहीं लगेगी ये भी कि उनके पास रहने के लिए कोई घर होगा कि नहीं मैं बाहर जा उनके हल पर जा बैठा ठीक जहां वे बैठा करते थे मुझे सच में उनकी बड़ी फिक्र हो रही थी माँ के पकाए बिना उन्हें भरपेट खाना मिलेगा या नहीं जब मैंने माँ से पूछा कि पा वहाँ क्या करेंगे माँ ने बताया कि वे पेड़ काटेंगे मुझे समझ ही नहीं आया कि पेड़ क्यों बिक रहे हैं जबकि आलू नहीं जब पा क्रिसमस पर घर आए उनकी बड़ी सी लाल दाढ़ी उगाई थी वे मुझे खेतों के छोर पर ले गए और उन्होंने क्रिसमस ट्री काटा वे उसे घर के अंदर लाए ताकि मैं और मेरे भाई उसकी सजावट कर सकें माँ ने फज की मिठाई बनाई रसोई में घुसने के पहले ही मुझे उसकी सौंधी महक आ रही थी किसी ने तोहफों का जिक्र नहीं किया मुझे तो खैर करना ही नहीं था मैं तो उन्हें यह बताना चाह रहा था कि मैं आलुओं की देखभाल करता रहा था सप्ताह में कम से कम एक बार मैं तहखाने का दरवाजा खोलता रहा था ताकि नीचे झांककर देख सकूं पा बोली कि मेरा यह करना बिल्कुल सही था क्रिसमस के बाद वे स्लैज से कस्बे गए वे वहां बड़ी देर तक रहे जब वे लौटे मैं लगभग सो चुका था साले कमीने मैंने पा को लौट कहते सुना मैंने सांस थाम ली और मां को उन्हें गालियां न बकने को कहते बरचते सुनने का इंतजार करने लगा पर मां कुछ न बोली पा ने बताया कि उन्हें फिर से जंगलों में जाना होगा मुझे डर था कि कहीं पा को कुछ हो ना जाए यह डर भी था कि वे कहीं मुझे भूल न जाएं। पर जाने से पहले पा मेरे पास आए उन्होंने मेरे सस्पेंडर्स को फटाख से खींचा और मैंने उनके इस बार जब पा घर लौटे तो बर्फ पिघलने लगी थी मैंने तहखाने का दरवाजा खोलना बंद कर दिया था वहां से एक अजीब सी बूज आने लगी थी मैंने माँ से कहा कि शायद मुझे आलूओं की बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी पर वे बोली कि मैं और कुछ कर भी क्या सकता था पा ने एक बार सूंघा और वे बेफर गए इन्हें उठाकर ले जाने का भाड़ा तक नहीं मिल सकेगा वे निराशा से बोले मुझे उनका मतलब समझ में नहीं आया मैं तो बस इतना जानता हूं कि उस रात सोते वक्त दोनों इतने धीमे धीमे बोले कि मुझे कुछ सुनाई ना दे अगली सुबह मैं जागा तो देखा कि पा पहले से काम में जुटे हुए थे उन्होंने तहखाने का बाहरी दरवाजा खोल लिया था और गाड़ी में लादने के लिए एक फट्टा लगा पीपों को लुढकाकर निकाल रहे थे पीपे कई थे जब मैं सो ही रहा था उन्होंने पीपों को आलुओं से भरना शुरू कर दिया था वे कुछ बोले नहीं बस पीपों को भर भर गाड़ी में लादते गए जब बारह पीपे रखे जा चुके उन्होंने मजबूत रस्से से उन्हें बांध दिया मुझे लगा कि हम सड़क से कस्बे की ओर जाएंगे पर बड़ी सड़क पार करने के बाद हम खेत की ओर मुड़ गए मैं उन्हें आलूओं को बोने उगाने के बारे में कुछ कहना चाहता था पर चुप रहा कुछ देर में हमने रेल पटरी पार की हम उस जगह पहुंचे जहां सेंट जॉन नदी का किनारा था वहां खेलना मुझे सख्त मना था पा ने लगाम खींची ताकि किंग और बिल रुक जाए चलो चले मुझे गाड़ी से उतार वे बोले मुझे उतार वे वापस गाड़ी में चढ़े एक पीपे को लुड़का किनारे तक लाए और तब उसे उलट दिया सैकड़ों आलू गड़गड़ाते हुए पानी की तरफ लुढ़कने लगे जब वो पीपा खाली हुआ पा दूसरा पीपा लाए और तब तीसरा पीपे भारी थे नदी में आलू ही आलू तिर रहे थे उसकी पूरी ढलान पर वे बर्फ के टुकड़ों के साथ तैर रहे थे और कुछ किया ही नहीं जा सकता था उनके साथ है ना पाँ की आंखों में आंसू थे मैं उनकी ओर ताकना ही नहीं चाहता था मैं उन्हें सड़ता तो नहीं छोड़ सकता था है ना वे मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हुए उन्होंने मेरे कंधों को जोर से भींचा दोपहर के खाने के पहले हम दो बार गाड़ी भर भर कर वहीं लौटे मैं तब भी उनके साथ था जब उन्होंने आखिरी पीपे को पानी में उल्टा था तो ये थे तोहफे वे बोले तोहफे बेशक आए पर बाद में पर वे मायने नहीं रखते थे जो सच में मायने रखता था वो था मेरे कंधों का भींचा जाना परिवार का कठिन दौर और भी मुश्किल होता गया पर पा हमारे साथ हों या नहीं मैं उन्हें मेरे कंधों को भींचते मेरी हिम्मत बंधवाते महसूस करता था लगता है कंधों को भींचना भी पा की ही बोई एक और चीज़ थी और यह फसल आलुओं से भी बेहतर रुक सकी मैं अब पूरी तरह बड़ा हो गया हूं पर अब तक भी उन्हें महसूस करता हूँ